विनय पत्रिका विन्यावली रघुपति भगति सुलभ सुखकारी कारी स्रोतयताप शोक भयहारी भगति नहीं होई ते तब मिलय द्रवय जब सोई जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाईये ही दरस परस समागमा दिक पाप राशि न जिनके मिले दुख सुख समान अमानता दिक गुण भये मद मोहलो भविषाध क्रोध सुबोध ते सहज गये श्री रघा जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है वह संसार के तीनों ताप शोक और भय को हरने वाली है किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब सत समागम होता है जिन संतों के दर्शन स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा भली भाति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं सेवत श्री रघुबीर चरण ले लागे देह जनित विकार सब त्याग तब फिर निज स्वरूप अनुराग अनुराग सो निज रूप जो जगते संतोष सम शीतल निर्मल निरामय एक रस न पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप में प्रेम होता है जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है अर्थात जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है संतोष समता शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता अर्थात उसका देहात्म बोध चला जाता है वह विशुद्ध संसार रोग रहित और एकरस परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाला होता है जो दही पंथ चले मन लाई तो हरि काह न हो सहाई जो मारग सुति साधु दिखावै दही पथ चलत सभ सुख पावे पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तरी रह सपन हु नही सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को, को कह दिज देव गुरु हरि संत बिनु संसार संसारा है यह जान तुलसी दास त्रास हर नमापति जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे यह जो मार्ग वेद और संतों ने दिखा दिया है उस पर चलने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य अद्वैत ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है जो तो करोड़ों बातें हैं उन्हें कौन कहता फिरे परंतु जहाँ तक द्वैत दिखलाई भी देता है वहां तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं परंतु ब्राह्मण देवता गुरु हरी और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर का पार नहीं पा सकता यह समझकर तुलसीदास भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण गाता है जो कृपा रघुपति की लुभ और के कहा सर पय न बा को बार भगत को जो को कोटि उपाय करे तक नीच जो मीच साधु की सो पा मर्तहि मिचु रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनिको न भगति पथ पाउधरहे गजउधारी हरि थप बिभीष्ट ध्रुव अविचल कबहु न टरे अंबरि सकी सापसुरति करी अजहु महा मुनि ज्ञानी करै शोध कहाँ जुनकियो हो सुजोधन अबुध आपन मानजरे प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडव नह बीर आई बरय जोई जोई कूप खनि गोपर कह सोष फिर तहि कूप पर सपन संत द्रोही कह तुलसीदास सदा यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा है तो दूसरों के वैर करने से उनका क्या काम निकल सकता है भक्त का भाल भी बाका नहीं होता चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे जो नीच संत की मौत विचारता है वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है उसे सुनकर ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा यानी भक्ति न करेगा श्रीहरि ने गजराज का उद्धार किया विभीषण को राज्य सिंहासन पर बैठाया ध्रुव को ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हटता ही नहीं और अम्बरीश की तो बात ही निराली है महामुनि दुर्वासा ने जो उनको श्राप था उसका परिणाम याद करके अब भी वे ग्लानि से गले जाते हैं लाज से मरे जाते हैं दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई है जो पांडवों के साथ नहीं की वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा पर भगवान की कृपा से सौभाग्य विजय और यश ने पांडवों को ही हठपपूर्वक अपनाया जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा वह दुष्ट स्वयं उसी में गिरेगा संतों के साथ वैर करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता उसके लिए तो कल्प वृक्ष भी जहरीले फल हो फ फल ही फलेगा किसी के किसके दो सिर जो भगवान के भक्त की सीमा लाघेगा हे तुलसीदास जिसके श्री रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है वह सदा निर्भय है किसी से भी नहीं डर सकता कबहुस कर सरोजर घुनायक दे जन आरत बार बारक बिभस नाम टमल कठोर शंभुन भंज जनक संसय मिटो दे कमल उठाई बंधुज परम प्रीत के विम धाम कपिकुलपति आयो जई कर कमल कृपाल आयो शरन तिलक चाप देवन तिलकिनोम शीतल सुखद चाह की मेटति पाप ताप माया कर सरोत तुलसी हे रघुनाथ जी हे स्वामी क्या आप कभी अपने उस कर कमल को मेरे माथे पर रखेंगे जिससे आपने परतंत्रतावश एक बार आपका नाम लेकर पुकार करने वाले आर्थ भक्तों को अभय कर दिया था जिस कर कमल से महादेव जी का कठोर धनुष तोड़कर आपने महाराज जनक का संदेह दूर किया था और जिस कर कमल से गोह को उठाकर भाई के समान बड़े ही प्रेम से हृदय से लगा लिया था ए कृपालु जिस करकमल से आपने जटायु गिद्ध को पिता के समान पिंडदान देकर अपना परम धाम दिया था और जिस हाथ से अपने दास के लिए बाली को मारकर सुग्रीव को बंदरों के कुल का राजा बना दिया था जिस कर कमल से आपने भयभीत शरणागत विभीषण का राज्याभिषेक किया था और जिस हाथ से धनुष बाँट चढ़ा राक्षसों का विनाश कर देवताओं को अभय दिया था तथा तो जिस कर कमल की शीतल और सुखदायक छाया पाप संताप और माया का नाश कर डालती है हे प्रभु आपके उसी कर कमल की छाया यह तुलसीदार रात दिन चाह करता है